तो हमारे सभी लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हुए बताना चाहेंगे कि ये सेशंस जो हैं वो आपके तुरंत में आ, उठने वाले प्रश्नों के लिए तो है ही लेकिन आपकी लाइफ को जो प्रश्न अटकाए हुए हैं जिनसे आपको लगता है कि एक बार ये प्रश्नों के जवाब मिल जाए उसके बाद तो लाइफ सेट है तो ऐसे सवालों के लिए साल में केवल दो बार ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि देखिए आप जब सब छोटे थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत उत्साह था बहुत उमंग था एक बहुत भरोसा था और एक बहुत ही तमन्ना थी कि एक बहुत सुंदर जिंदगी एक भव्य जिंदगी जीने की इच्छा को लेकर हम चलते थे याद करिए अपने वो दिन है ना जब आपकी उम्र 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल थी तो जिंदगी को लेकर कितना सकारात्मकता का एक संभावना के रूप में था तो क्या हो गया ऐसा है ना ऐसा क्या इस बीच गुजर गया क्या दुर्घटना घट गई कि धीरे वो आशाएँ सब निराशाएँ हमें उत्साह जो है वो सब निरुत्साह में बदल गया उसका एकमात्र कारण है जो प्रांजल भाई कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रश्न ही है जो जिंदगी के साथ चलते समय जिंदगी को लेकर ही खड़े हो गए हैं और उनके कोई तार्किक और व्यवहारिक उत्तर हमारे को नहीं दे पा रही है जिंदगी या समाज या शिक्षा या जो भी व्यवस्था है उन्ही प्रश्नों के दबाव के नीचे हमारे अंदर ये सारा उत्साह की कमी होती जाती है इसको देखा गया है जैसे जैसे प्रश्न के उत्तर होते जाते हैं कड़ी से कड़ी है जुड़ी हुई सारी वैसे वैसे देखा गया है कि आ, लोगों में फिर से वही चमक फिर से वही उत्साह फिर से वही उमंग फिर से वही पंद्रह सोलह साल की जो जिंदगी थी उम्र में उससे बल्कि अधिक देखा गया है समझा गया है मैंने अपने साथ भी देखा है और हमारे कई मित्रों के साथ इस प्रकार की घटना घटते हुए देख रहे हैं तो अभी भी आज भी वापस उन्हीं खुशहालियों के साथ उन्हीं उमंग के साथ हम जी सकते हैं पिछली बार भी मैंने कहा था कि दिक्कत इतनी भरे कि हमको पता ही नहीं कि हमारे प्रश्न क्या हैं क्योंकि प्रश्नों के एक एक के ऊपर एक इतनी बर्तें पड़ गई अब हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा मौलिक प्रश्न क्या है तो ये सब चर्चा के माध्यम मतलब से धीरे धीरे हम मौलिक प्रश्नों के प्रति जागृत होते हैं कोई हम नहीं पूछ पाते कोई मित्र पूछ पाता है तो इस प्रकार से वो जैसे जैसे उत्तर होते जाते हैं पुनः ये वापस उत्साह उमंग के साथ जीया जा सकता है इसको बिल्कुल टेस्ट करके देख लिया गया है उसके आधार पर बात है तो प्राजल भाई ये बहुत बहुत ही उपयोगी है इस प्रकार से देखना समझना जो लोग अपने सारे सवालों के जवाब चाहते हैं उनके लिए साल में केवल दो बार ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है मई और दिसंबर में तो दिसंबर तो अभी दूर है और सवालों के साथ रुकना जितनी देर रुकते हैं उतनी देर तकलीफ़ होती है तो मई के लिए केवल के सौ हमारे पास में अभी क्योंकि जितने लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है एक सेशन में केवल सौ लोगों के लिए अभी रिक्वायरमेंट मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो रजिस्टर कर सकते हैं एम पर आप सारे कैंप्स जो होते हैं एम में उसके बारे में देख भी सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं और उसके बारे में कौलो डिटेल्स चाहें तो उसपे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं